जय रादा माध कुंज की फाउंडर सरस्वती महाराज की नामशरी हरिदास ठाकुर की वैष्णव प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्यभु निंद गोवर भक्त रंग की शिश्री राधा कृष्ण गो गोपिका शाम कुंडराधागिरी गोवर्धाम की वृंदावन मधुरा नवदेव मायापुर धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की भक्ति देवी तुलसीदेवी की गंगा मई मनामय की श्री श्री राधा माधव की सरस्वती गौर सुंदर की जय योग धर्म हरिनाम संकीर्तन की सबवे गौर भक्त बंद की जय नेताई गौर प्रेमानंदे हालेलुया पादविष्टो सेम्बलिमौति गौरविष्टो सेम्बलिमौति गौरविष्टो सेम्बलिमौति ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड रंगहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय शलाक चक्षु तस्म श्रीगुरव स्वयं रूप हे कृष्ण कुणा सिंधु दीन बंधु जगत पे गोपेश गोपि का कांतम कांचन गौराधे वृंदावने सुते देवी मो नम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु निंदी अद्वैत गाधर श्रीवासि गौरवक्तृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण आप सबका स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में तो so, हम चर्चा करेंगे भगवान जगन्नाथ की कुछ कार्यकलापों के बारे में तो श्रीमद् भागवत में सुध गोस्वामी वर्णन करते हैं श्रृणवता स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवन कीर्तन हृदन विधुनोति विधुनोती तो वहा वो वर्णन करते हैं शुणवता स्व कथा स्व कथा किसकी कथा है वो कृष्ण की है तो हमें प्रेरित करते हैं हर जीव को कि वास्तव में इस संसार में कुछ श्रवण करने योग्य है तो केवल कृष्ण से संबंधित चीज़ें ही श्रवण करने योग्य हैं इसलिए जब शुक्रदेव गोस्वामी को परीक्षित महाराज ने कहा था कि किसका श्रवण करना चाहिए तो उन्होंने यही सबको बताया था कि जो परम भगवान कृष्ण है उनका गुणगान ही श्रवण करने योग्य है तो इसलिए सारे आचार्य गण सारे वैदिक शास्त्र हमें सदा सदा प्रेरित करते हैं कि क्या करो भगवान की जो गुण गाथा है भगवान का जो अमल चरित्र है उसको अपने कानों के रंध्रम से क्या करो नियमित रूप से सुनते रहो यदि कृष्ण का गुणगान हम अपने कानों से नहीं सुनेंगे तो कभी भी भगवान के प्रति हमारा जो अनुराग है आकर्षण है वो नहीं होगा इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा श्रवनादिश्ध चित है उदय है कि रियली हम चाहते हैं चित्त में कृष्ण के लिए बहुत प्रगाढ़ अनुराग उत्पन्न हो जाए तो उस व्यक्ति को श्रवन आदि क्रिया बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए भक्ति भक्ति में आने के के बाद व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये जो कार्य कलाप है वो मेरे बाया हाथ का खेल है नहीं कभी कभी हम भक्ति में आने के बाद ऐसा लेक्चर देना बाया हाथ का खेल है जब करना फिर थोड़ा मुश्किल होता है वहां बाया हाथ नहीं चलता, चलता है राइट हैंड आप सबको बता है इसलिए कौन से मंदिर में क्या चल रहा है या अपने भक्त के जीवन में क्या चल रहा है जब जब चेक करना है तो उस समय जाओ व्यक्ति क्या करता है करता है या मॉर्निंग में भी मंदिरों में जाना है तो चप्पा के समय जाओ आ, या सुबह भी किसी को चेक करना है तो हमें तो ऐसे चेक नहीं करना है किसी को चेक नहीं करना चाहिए लेकिन कहने का तात्पर्य है, है। हाँ प्रभुपाल को जब रिपोर्टर ने पूछा कि सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस क्या है आपके आंदोलन में प्रभुपाल ने कहा एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट हमारे आंदोलन में हर चीज महत्वपूर्ण है <coughs> तो कहने का तात्पर्य है क्योंकि कृष्ण भक्ति में हर जो भक्ति का अंग है वो कृष्ण को प्रसन्न करता है चाहे वो थोड़ा सा दंडवत मारना भी क्यों ना हो हम दंडवत भगवान को मारना बहुत हल्का कार्य समझते हैं ना कई बार सोचते क्या है? प्रणाम तो करना है लेकिन कृष्ण उसको बहुत बड़ा कार्य समझते है कृष्ण ने मुझे खरीद लिया है एक प्रणाम करने मात्र से इसलिए तो जब पट बंद होते हैं तो हमें मना किया जाता है ना भगवान के विग्रह को प्रणाम नहीं करना है दंडवत नहीं करना है क्यों क्योंकि कृष्ण पूरे कॉन्शियस है हम हा? कॉन्सियस है या नहीं है वो अलग बात है लेकिन कृष्ण फुल्ली कॉन्शियस है और कृष्ण कौन सी कॉन्शियसनेस में है कृष्ण अंदर मानो समय के समय में जब उनका अभिषेक होता है वस्त्र परिवर्तन होता है उस समय कोई प्रणाम करते तो कृष्ण ऐसे सावधान हो जाते हैं अरे कोई प्रणाम कर रहा है हाँ तो इसलिए ये भक्ति के कार्य बहुत ही प्रभावशाली हैं कृष्ण सावधान होते इसलिए कभी भी हमें भक्ति के कार्य कलापों को बहुत साधारण नहीं लेना है अनकॉन्शियसली नहीं स्वीकार करना है और सदैव यही भावना रखनी चाहिए कि मुझे हमेशा कृष्ण भक्ति में क्या करना है लर्न करना है सीखना है चाहे जितने मर्जी साल हमें बेहते हैं लेकिन हमारी भावना क्या होनी चाहिए सीखना है मुझे यदि ऐसा जिसका भावना होगा उसको आध्यात्मिक जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी लेकिन इस भावना को जब अलग रख देते हैं तो हमारा आध्यात्मिक जीवन पूरे स्पीड ब्रेकर से भरा रहता है हाँ ऐसे लगता है क्या हो रहा है तो इसलिए राधा रानी का एक नाम है विद्यार्थिनी क्या नाम है विद्यार्थिनी जानते ना विद्यार्थी भारत में तो हाँ बोलते हैं ना स्टूडेंट्स को विद्यार्थी मतलब वो स्टूडेंट है मतलब राधा रानी कृष्ण की सेवा में हमेशा है। तो वो करती इसलिए तो नहीं नए नए बनाती है हाँ तो राधा रानी लर्न कर रही है क्यों क्योंकि कृष्ण हमेशा फ्रेश है ना नव नवाय कृष्ण को कहा जाता है नव नवायम वा नम्छा कृष्ण हमेशा न्यू है तो न्यू है तो फिर उनके लिए न्यू चीजें आपको लर्न करनी होगी लेकिन हमें उतनी स्पर्धा नहीं है हमें तो जो प्रभुपाद ने दिया है भक्तों ने जो सिखाया है हाँ उसका प्रैक्टिस करने का प्रयास करना चाहिए तो इसलिए तब फिर आध्यात्मिक जीवन सरल हो जाता है तो ये जो श्रवनम है उसको भी उतना ही गंभीरता से लेना चाहिए इसलिए कहते हैं सो कथा अभी है। सो कथा मिल्स, सो मिल्स कभी कभी कथा हमें कथा हमें बड़ा प्रॉब्लम है है में कभी-कभी लगता मेरी बारे नहीं कृष्ण की न लगे लेकिन किसकी कथा अच्छी लगती है खुद की कथन की कथा, कि कथा कितनी अच्छी लगती है इसलिए तो हम कितनी खुद की कथाओं को ये जो आ, वीडियो रिकॉर्डिंग्स है और फोटोग्राफी है ये सारा क्या है अपनी कथा कोई तो हम रखते ना ठीक ठाक करके रखते हैं फिर इसको चलाते रहते हैं और उतना ही जब हमारे कान कान बड़े बड़े हो जाते हैं हाँ, गाय के कान से भी ऐसे जब कोई व्यक्ति वहां उस कमरे में हल्का हमारे बारे में कुछ बोल रहा है तो मानो पूरा कान वहां तक पहुंच जाते इतने लंबे हो जाते हैं हाँ, सो कथा तो ये ऐसे स्वयं की कथा हमें डुबो देगी इस भौतिक जगत में इसलिए वहां कहते हैं कथा क्रिश्न कथा कृष्ण की अपनी पर्सनालिटी बहुत महत्वपूर्ण इसलिए प्रभुपद ने उसको कैपिटल रखा है कैपिटल के है ना भूलना नहीं है तो हम हमेशा छोटा करना चाहते हैं अपने जीवन में कृष्ण को तो ऐसे कृष्ण की कथाओं को जब सुनते हैं ही सताम। इसलिए के जो क्या कर सकते भगवान को प्रसन्न करने के लिए हमें बहुत बड़ा बड़ा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है हाँ कुछ लोग होते बड़े बड़े ताने मारते हैं लेकिन उनको कहा जाने पवन बहुत सिंपल है भक्ति क्या करो हरि नाम लो बैठ के माला करो श्रवनम करो ध्यान पूर्वक हाँ भक्तों की सेवा करो कृष्ण प्रसाद करो चार नियमों का पालन करो रोज गीता भगवत का अध्ययन करो बस सरल है कि नहीं कलियुगा के जीव जितना सरल है कई बार हमें लगता है है ये सिंपल है, कुछ और क्रिटिकल होना चाहिए हमारा ब्रेन कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता है तो लेकिन ये जो विधि कलयुग के जीवों को उनका जो हाँ, सब कुछ देखने के बाद साधु गुरु शास्त्र ने जो रिकमेंड किया है उसके लिए बस हमें क्या करना है महाजनो जैन सपन जो भी पूर्ववर्ती आचार्य ने आचरण किया है जो भी हमें सिखाया है, जो भी कहा है उसका अनुगमन करना है अनुसरण नहीं तो फिर हमारा जो जीवन है मनुष्य जीवन धन्य और सफल हो सकता है तो इसलिए ये श्रवणम जो है भगवान की कथा कृष्ण की बहुत बड़ी सेवा है ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण के लिए आ, बड़े बड़े बिल्डिंग से कूद लगाना या ऊपर नीचे होना यह बड़ी सेवा है नहीं केवल सरल हृदय धारण करके भगवान के बारे में गंभीरता से एक चित्त होकर श्रवण करना भी क्या है कृष्ण के लिए सेवा है मानो देखो आप किससे से बात कर रहे हो बात कर रहे वो व्यक्ति अटेंटिव नहीं है आपको अच्छा लगता है क्या नहीं लगता ना हाँ? अच्छा नहीं लगता हाँ? इसलिए आप सोचो क्रिश्न और कृष्ण कथा है है ना कृष्ण और कृष्ण की कथा में कोई अंतर नहीं है जब हम इन अटेंटिव हो जाते तो कृष्ण को अच्छा लगता होगा नहीं इसलिए एक्चुअली इस जगत में सबसे अधिको सहनशील है हमें हमारा जो हमें क्या लगता है सब लोग सब लोगों को मैं टॉलरेट करता हूं नहीं घर में पति सोचता है मैं मैं तो करते आ रहा हूं इतने साल से पत्नी को उनके रिश्तेदारों सब को सबको टॉलरेट करते आए हूँ तो बच्चा बड़ा हो जाता है कहते तो तुम क्या मैं भी टॉलरेट कर रहा हूं दोनों को <laughs> लेकिन यदि देखे कृष्ण हमें टॉलरेट कर रहे हैं अपने जीवन का हम ना। से से अधिक सहनशील कोई नहीं है हम से अलग होकर आए हैं लेकिन फिर भी ने हमारा हित करना छोड़ा नहीं है इसलिए वो अलग अलग प्रकार से आते हैं प्रकट होते हैं और हमेशा हमारे हितिष बने रहते हैं इसलिए कृष्ण कहते आमा बिना बंधुआर तो अरे मेरे से बढ़कर आपका बंधु आपका फ्रेंड आपका कोई और नहीं है है है तो ऐसे की जो चर्चा है, जब भी हमें सुनने का मौका मिलता व्यक्ति को लालायित हो जाना चाहिए हाँ और ये सोचना चाहिए कि कल मेरा जीवन कल मेरे लाइफ में नहीं आने वाला कल मुझे मौका नहीं मिलेगा कृष्ण के बारे में सुनने के लिए आज मेरे जीवन में क्या है ये मौका है इसलिए तो प्रभुपद कहते हैं भगवान को अपना बनाने के लिए एक ही एक ही गुण आवश्यक है तथा जन्म कोटि कोटी शुक्र एक ही चीज क्या कि वो लवल्य लालसा चाहिए हाँ, वो लवल होगा तभी कृष्ण को कोई व्यक्ति खरीद सकता है या अपना बना सकता है और ऐसी लालसा हम देखते हैं इन कथाओं के प्रति लालसा किसके देखते हैं स्वयं कृष्ण के देखते हैं भगवान राम हाँ वो स्वयं अपनी कथा को सुनते हैं इतनी आकर्षक है इतना हृदय को शुद्ध करने वाली है क्योंकि ये ऐसी औषधि है जनरली हम औषध कान दर्द है तो कान के अंदर डाल देते हैं यहां तो पूरा सब कुछ दर्द है आत्मा भी बीमार है हर शरीर भी बीमार है मन की तो पूछो नहीं तो इसलिए दवाई एक ही है और वो जाती से से। है? से। हरे, खुष्णा, हरे, खुष्णा, खुष्णा, खुष्णा, खुष्णा, खुष्णा, हरे हरे हरे राम, हरे, हरे हरे हरे हरे। कृष्णा, कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, राम, राम, राम राम, हरे राम। तो ऐसी दवाई कानों के द्वारा पी जाती है पी जाती है तो इसलिए लेकिन व्यक्ति को क्या होना चाहिए थोड़ा सा श्रद्धावन होकर भगवान की चर्चाओं को सुनने का प्रयास करना चाहिए हाँ, एकेह इसलिए बोला है भक्ति के हर कार्य में हमें होना चाहिए। हाँ, इसलिए कृष्णा गीता में भी कहते हैं अंत में माम एकम शरणम रजम मेरे एकमात्र शरण लो तो एक शरण लेना में भगवान एक चित्त होने के लिए हमें कहते हैं और एक एक मतलब कि हर चीज के लिए इसलिए कहते हैं ना जो व्यक्ति एक समय में एक कार्य करता है वो सफल होता है और भक्ति में भी भक्ति में भी उन्नति करना है गंभीर हो जाना है भगवान के प्रति तो एक समय में एक कार्य करना चाहिए हाँ हम हम तो कितने हैं अच्छा है भगवान ने दो ही हाथ दिए हैं हम सबके चार पांच हाथ होते हैं तो कल्पना करके देखे छपा के समय क्या क्या हाथ में होता हमारे अभी एक हाथ में जब माला है दूसरे हाथ में हा, मोबाइल है सामने लैपटॉप भी होता है फिर कितनी चीजें बढ़राती हैं, तो हम बहुत भाग्यशाली है कि भगवान ने कितने हाथ दिया हम सबको दो ही दिए हैं, हाथ तो कंट्रोल है हाँ तो इसलिए है वो व्यक्ति सफल है जब एक समय में एक कार्य हरिनाम लेना है तो उस समय केवल कृष्ण नाम कृष्ण और मैं कृष्ण का नाम कृष्ण कथा का श्रवन करना है तो उस समय कृष्ण कथा और मैं जब विग्रह की आराधना करनी है उस समय मूर्ति का श्रद्धा से सेवन और मैं प्रसाद ग्रहण करना है तो कृष्ण प्रसाद और कृष्ण में अंतर नहीं और मैं, भक्तों की सेवा करना है तो मतलब हर चीज में तब क्या होते हैं? हम पूर्ण रूपे में होते हैं आ, सावधानी हटी भारत में लिखा होता है ना ट्रक के पीछे आ, क्या है आगे क्या है दुर्घटना दुर्घटना घटी तो <laughs> तो कभी भी हो सकती तो इसलिए कृष्णा कॉन्शियस प्रभुपा ने कहा पहले कॉन्शियस बनो फिर क्या बनो कृष्णा कॉन्शियस बनो तो इसलिए सावधान इसी कारण से हम जब सुबह गुरु की वंदना करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं वंदो सावधान सावधान मते हो जाओ मुझे महाराष्ट्र का एक वो याद आता है महाराष्ट्र में हैं जब शादिया है, तो जब शादियां होती तो वर वधु को एक साथ ले आते तो बीच में पर्दा लगाते हैं है वहां फेरे करते हैं पर्दा लगाते है, उधर वधु इधर वर को खड़ा करते हैं और सबके हाथ में अक्षत हाँ जो राइस इसके साथ हल्दी के साथ मिक्स करके ना जितने भी लोग आए हैं उनको दिया जाता है और फिर एक जो ब्राह्मण होते हैं वो माइक में गीत गाते हैं और उसमें ये बोलते हैं तो ऐसे एक महाराष्ट्र में एक संत हुए थे जिनका नाम था रामदास तो ये यंग थे इनके घर वालों ने कहा कि अभी थोड़ा युवा हुआ है इसकी क्या करनी चाहिए शादी करनी चाहिए मतलब माता तो कुछ और सोच ही नहीं सकते हाँ शादी हाँ। तो करवाते तो उनको रखा है वो भगवान राम के भक्त थे महान बड़े भक्त थे बचपन से ही तो जब वो, वो उनको कुछ इतना वो नहीं पता शादी करना फिर क्या होता है उसके बाद इतना सब चीजें ज्यादा मुश्किल हो रहा था उनको तो उन्होंने जब उनको खड़ा कर दिया सारे वो मुकुट वगैरह धारण करा के सारे वस्त्र पहना के खड़े हो गए लेकिन ब्राह्मण जब चाट करते एक सॉन्ग और हर हर जैसे हम मंगल आरती गाते हैं तो उसके हर लाइन के बाद आता है ना वन्दे गुरु श्री चरणा रविंद्र तो वहा वो जो ऐसे ही पाँच छ हैं तो उसके अंतिम लाइन हर एक के बाद एक लाइन आती है तो जैसे पहला तीन लाइन गाया और आखिरी वो लाइन आई जिसमें ये शब्द आता है वहां वो लोग उच्चारण करते हैं शुभ मंगल सावधान क्या बोलते हैं शुभ मंगल सावधान मतलब ये शुभ मंगल हो जाने वाला है लेकिन फिर भी क्या रहोध तो क्या हो गया ये राम के जो भक्त थे इन्होंने कान में वो आवाज गया सावधान वो वहां से भाग जाते हैं <laughs> तो कहने का है, लेकिन हम पर कोई असर नहीं होता कितनी बार हम बोलते सावधान रहना है कितने सेमिनार्स होते हैं हरे नाम पर कितनी कथाएं होते हैं कितने ना लेकिन हम वैसे की वैसे हैं लेकिन फिर भी अभी हमें सोचना चाहिए कि नहीं अभी बहुत हो गया हाँ कृष्णा हे माया देवी अभी बहुत हो गया अभी मेरे पास जीवन बहुत कम बचा है मृत्यु कभी भी मुझे निकल सकता है लेकिन एक मैं छोटा था तो हम खेतों में जाते थे तो वहा एक बार मैंने देखा कि एक सांप जा रहा था उसने हमारे सामने एक मेंढक को खा लिया और वो आधा आधा मेंढक अंदर चला गया था तो उसके मुख में और हम सारे बच्चे देख रहे थे कि ये क्या करेगा आगे और जब वो देखा कि वो मेंढक अभी जीवित है मरता तो नहीं है तुरंत आधा अंदर है आधा बाहर है फिर भी वो अपनी जीभ बाहर निकाल के कुछ खाने के लिए ऐसा प्रयास कर रहा था तो हम सोच रहे देखो वैसी हमारी स्थिति है हम सब काल सर्प के मुंह में ऑलरेडी है आयु कोई चालीस साल हो गया है हो गया है पचास हो गया साठ हो गया फिर भी बौद्धिक जगत को भोग करने की क्या है पक्की तो भावना फिर भी जिम निकालते हैं आ, पूरे विश्व कहा पहुंचते गोलगप्पे खाने वहां लाल किले के पास हाँ तो मतलब ये क्या है हम टोगा करना मीन्स वही है उस मेढक की तरह ही है इसलिए सावधान होना चाहिए कि कृष्णा अभी बहुत हो गया अभी क्या बनाए मुझे रियली सावधान होना है अपने जीवन को लेकर और भगवत भक्ति को लेकर तब व्यक्ति वास्तव में आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है तो ऐसी जो भगवत चर्चा है जिसको केवल हम ही नहीं बल्कि महान महान जो मुक्त पुरुष है वो भी उसको बड़े रुचि से सुनते हैं इसलिए श्रीमद् भागवतम ये परम हंस संता है हंस व्यक्ति के लिए श्रीमद् भागवतम है जो पूर्ण रूपेण कृष्ण में डूबे हुए हैं ऐसे लोग श्रीमद् भागवतम में डूबते रहते हैं, हैं। लेकिन फिर भी हाँ हमें ऐसे भगवत कथा या चर्चा को सुनने के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए इवन भगवान राम का वर्णन आता है इसलिए जब कृष्ण कथा सुनने के लिए आते हैं तो वहां अपनी सारी उपाधियों को बाहर छोड़ देना चाहिए जैसे चप्पल को बाहर छोड़ते ना हाँ? वैसे ही जितनी उपाधियां हैं कि मैं राजा हो मैं बड़ा विद्वान हो मैं धनवान हो मैं सामाजिक रूप से बहुत सब सारे लोग मुझे आदर देते हैं ये सारी चीजों को क्या करना है दूर छोड़ देना है और आकर बैठना है विनम्रता का भाव धारण करके तभी ये कृष्ण कथा क्या होती है क्योंकि कृष्ण कथा ये नीचे बहती है ना जल जब नीचे बहेगा मतलब तो उसको ऐसे फ्लो मिलेगा तो वो नीचे की ओर बहता रहता है तो उसी प्रकार से ये कृष्ण कथा भी जब हमारा पात्र नीचे ना हो तब हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते और वो पात्र भी क्या है ओपन होना चाहिए वो सुनते ना आप सबने सुना होगा कि शराब की बोतल भर के गंगा के अंदर भी रख दो हा? और हजारों साल के बाद भी उसको निकालो तो उस शुद्ध हो जाएगी नहीं क्योंकि ढक्कन क्या है बंद है तो हमारे ढक्कन भी क्या होने चाहिए हा? खुले होने चाहिए। ये थोड़ा कठोर है लेकिन सत्य है तो शुद्ध हो सकते हैं अन्यथा हम आते ही इस एटीट्यूड से कि नहीं चलो टाइम थोड़ा पास करते हैं हाँ टाइम पास नहीं टाइम आपको पास कर रहा है, आप टाइम को नहीं पास कर रहे है इसलिए हा ये भावना होगी तभी हम शुद्ध हो सकते हैं तो ऐसे भगवान राम जब अपने अयोध्या में थे तो उस समय ये जो लव कोश है जिनको रामायण सुनाया था ना आप सबने सुना होगा तो ये ये सब जगह भगवान भगवान भगवान राम राम राम का गुणगान करते हुए हुए घूमते थे थे और और एक समय भगवान राम के दरबार से भी उनको आमंत्रण आया और ये गए और भगवान राम बड़े आसन में बैठे ऐसी थी और फिर सारे मंत्रीगण बैठते थे और लव पुष्प को एक आसन दिया बैठने के लिए कहा प्लेस और वहां वो बैठे और वो वर्णन करने लगे बल्कि इनको जब ये रामायण सिखाया था लव को तब ये नहीं बताया था कि आपके पिता हैं और जिनके पास अब रहे, रहे और वो अपनी की की माता ये इन्हीं कथा आपकी तो तो तो हाँ तो ये गए और इतना मधुर रूप से गान करते थे कृष्ण कथा का या राम के वर्णन तो वहा जब उनके वहां पहुंचे महल में और सुनाने लगे लव भगवान राम स्तब्ध हो गए सुनकर और इतने निमग्न हो गए कि अपना आसन भी त्याग गया। वहां से ऊपर के के से उतर के नीचे बैठे वहां से और नीचे सीढ़ियों के पास गए और ऐसे करते करते कुछ ही समय में जहां लवकुश बैठे थे उनके चरणों में जाकर एक रूप से क्या कर रहे थे सुन रहे थे एक टका ऐसे होकर हाँ इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि वास्तव में भगवान की कथाओं को सुनना है भगवान चर्चा को सुनना है तो व्यक्ति को उत्कंठित होकर सुनना चाहिए कैसे होकर उत्तर और ये कंठ हमारा कंठ ऐसे रहता है कंठों को क्या होना चाहिए कर लीजिए तो उत्कंठित होकर सुनना चाहिए हा? तब होगा भगवान के प्रति वास्तव में हम फिर सावधान होते हैं और भगवान के प्रति फिर अनुराग धीरे धीरे उत्पन्न होगा और उसमें सावधान भी होना चाहिए कृष्ण कथा में भक्त प्रवेश कर जाते हैं नहीं कई सारे उदाहरण का तो आपने सुना होगा, भगवान कृष्ण का उदाहरण आता है कृष्ण जब गोकुल महावन में थे छोटे से बालक थे माता यशोदा क्या सुनाया करती थी उनको रोज कृष्ण कथा रोज कृष्ण कथा रामकथा सुनाती थी वो कृष्ण कथा तो बाद में फिर जन्म लेगी ना उनके के बाद तो कृष्णा जब सोते सोने के लिए तैयारी कृष्ण लेटे थे उनके यहां तक उन्होंने रजाई उड़ी थी और कृष्ण माता यशोदा को ऐसे देख रहे थे माता यशोदा उनके साथ में बैठ उनको कहती है कि हे कृष्णा अयोध्या नाम की एक नगरी थी और जहां एक राजा थे रहते थे दशरथ उनके कई पुत्र थे उनमें एक राम भी थे लक्ष्मण थे और उनको वनवास जाना पड़ा तो ऐसे सुनाते जा रहे थे कहा उनकी भारिया सीता भी उनके साथ वनवास में गई और वनवास के समय में एक आसुर रावण आता है और सीता देवी का हरण करके चला जाता है ऐसे बोला न सीता देवी का अपहरण हो गया ये कृष्ण वहां पर ही खड़े हो मार के ऐसा अपना न रखा चिल्ला चिल्लाने लगे सौमित्र धनु में से सुमित्रा नंदन किसको पुकार रहे थे लक्ष्मण को मेरा धनुष कहाँ है धनुष कहा है और कहा खड़े ये धनुष रहने के लिए के ऊपर धनुष कहाँ है तो ऐसे मतलब को घुस जाते भगवान भी अपनी चर्चाओं को सुनने में इतना आनंद लेते हैं निम्न हो जाता है इतना मधुर हाँ। इसलिए बस भगवान से प्रार्थना हम करते रहें। कि हे कृष्णा मेरा जो अनुराग है मेरा मन मेरा हृदय आपके दिव्य चर्चाओं को कथाओं को सुनने में क्या हो जाए आनंद ले क्योंकि शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि सांसारिक लोग इस भौतिक जगत के बहुत विषय हैं, जिनके बारे में निरंतर सुनते रहते हैं निरंतर बोलते रहते हैं हाँ जिसके द्वारा वो हमेशा दुखी रहते हैं तो इसलिए कुछ भी हो जाए हमें प्रयास करना चाहिए कि ए न प्रकार न किसी न किसी प्रकार से मुझे भगवान के बारे में अधिक से अधिक सुनना है और जब हम सुनेंगे तो वही चीज बाहर आएगी कि नहीं हाँ जब कोई खाता है तो उल्टी होती है तो क्या होता है आ, पता चलता है कि इसने क्या था। <laughs> तो वही है जब हम सुनेंगे कृष्ण के बारे में रूप से तो हम क्या करेंगे कृष्ण का वर्णन भी कर पाएंगे उचित रूप से इसलिए मैं कुछ दिन भी कह रहा था प्रभुपाद कहा करते थे कि मेरे गुरु महाराज मुझे एक चीज के लिए बहुत अप्रिशिएट करते थे और वो मेरी पहचान थी और वो क्या थी भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते थे ये जो युवक है ये बड़ा ध्यान से सुनता है प्रभुपाद कहते हैं प्रभुपाद को बोला आप ऐसा कैसे बोल पाते इतना अच्छा तो प्रभुपाद कहते कि मैंने अपने आध्यात्मिक गुरु से अच्छी तरह से सुना है अच्छी तरह से सुना है इसलिए मैं अच्छी तरह से बोल पाता हूं तो यही है सीक्रेट और जब हम सुनेंगे तो हमारे जीवन से कृष्ण का गुणगान निकलेगा इतना सरल नहीं है कृष्ण के बारे में करना, क्योंकि हमारे से वही चीजें निकलती है जिसके प्रति हम आसक्त होते हैं पूरे दिन में देखो हम किस चीज के बारे में ज्यादा बोलते हैं तो समझना चाहिए कि उसी विषय में, में मेरा क्या है आसक्ति है एक डिवोटि थे इस गुंड प्रभु वो किसी भी भक्त को ना इसे पकड़ते थे वृंदावन में समाधि के पास थे प्रभु जी मुझे कृष्ण के बारे में बोला बोलो कृष्ण के बारे में कुछ सुनाते थे आप भी सुना देता कृष्ण के बारे में भक्त <laughs> होने के बावजूद भी क्या हो जाता है बहुत कठिन हो जाता है अनुराग ही नहीं है कृष्ण में कृष्ण को जाना ही नहीं चाहते हम जब ऐसे गंभीरता से हम सुनते हैं अध्ययन करते तो कृष्णा कहते हैं कि ये व्यक्ति मुझे समझना चाहता है फिर क्या करते कृष्ण दुन त बुद्धि में देता हूं तो कृष्ण सब कुछ हमें सहायता करने के लिए तैयार है कृष्णा सब कुछ उनकी ओर जाने के लिए हमारे लिए अरेज कर रहे हैं केवल हमें तत्पर हो हो होना होगा कोई इच्छा व्यक्त करनी होगी और साथ ही साथ सावधान होना होगा इसलिए हम भगवान कहते हैं श्रता सो कथा कृष्ण पुण्य श्रवण की रतना हृदय दस्तो ही अभद्रानी विद्री सुरुद तो भगवान वास्तव में जिनकी कथाओं को एक व्यक्ति को गंभीरता से श्रवण करना चाहिए और ऐसे श्रवण से व्यक्ति का निश्चित अनुराग इसमें केवल फेक चाहिए हाँ ये करूंगा तो निश्चित मेरा आकर्षण किसके प्रति होगा कृष्ण के प्रति हाँ इस भावना से बैठ भगवान का बारे में पढ़े भगवान के बारे में सुने तो ऐसे भगवान एक विशेष रूप में अवतरित होते हैं प्राकट्य उनका होता है वो कौन है जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा देवी उनके उस स्वरूप को देखेंगे तो उनका स्वरूप का परिवर्तन कैसे हुआ है कृष्ण के स्वरूप में परिवर्तन हो जाता है वो वो केवल श्रवण करने से अपने वो फेमस लीला सुनी होगी कि भगवान ने रोहिणी माता से ये सुना था हुँ? सुना सबने ये? ये किसने किसने सुना है सबने सुना है कुछ लोगों ने नहीं सुना तो ठीक है हाँ तो जब कृष्ण रोहिणी माता के द्वारा सुनते हैं वृंदावन का गुणगान उसके द्वारा कृष्ण के हृदय में पूर्णता परिवर्तन आ जाता है इतना व्याकुल हो जाते हैं के प्रति इतना विरह उनके प्रति, उमड़ता है प्रेम उमड़ता है कि कृष्ण जो दुर्गुज थे उनके सारे शरीर के अंग उनके शरीर में चले जाते हैं हाथ पाव आदि और उनका विशेष रूप जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा के रूप में वो द्वारका में सर्वप्रथम प्रकट करते हैं जिनका सर्वप्रथम दर्शन किसने किया था नारद ने किया था जैसे ही रानियों को रोहिणी माता प्रवचन दे रही थी कृष्ण के बारे में सुना रही थी वृंदावन का गुणगान सुना रही थी तो उस समय सुभद्रा को दरवाजे में खड़ा किया था और सुभद्रा देवी ऐसी खड़े थी यक्ष इसलिए देखो सुभद्रा के ना हाथ है, इन दोनों को हाथ है क्योंकि उसके हाथ कैसे थे ऐसे थे पूरे तरह से अंदर चले गए गए ये दोनों आ गए ना बीच में तो ऐसे जो वहां थे, तो वहां कृष्णा आ जाते बलराम आ जाते हैं और इन तीनों का स्वरूप में पूर्णतः परिवर्तन आ जाता है और जिसके कारण यह ऐसा विशेष रूप जिस रूप में जीवों के प्रति कारुण्य और भक्तों के प्रति अद्भुत प्रेम का प्राकट्य है उनके स्वरूप में क्या है जीवों के प्रति बहुत अधिक करुणा है और उनके भक्तों के प्रति बहुत अधिक प्रेम झलकता है तो ऐसे भगवान प्रकट हो जाते हैं और नारद मुनि की डिजायर को पूर्ति करने के लिए भगवान इस भूतल पर जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं तो ऐसे भगवान जगन्नाथ की कई सारी लीलाएं हैं तो मैंने सोचा समय कम है जस्ट एक विशेष कोई भी भी भी पास्ट टाइम शायद आपने सुना भी हो तो भी हम उसको सुनने का प्रयास करते हैं तो भगवान जगन्नाथ के ऐसे असंख्य भक्त वे है जो उनसे अत्यधिक हाँ, क्या रखते थे प्रीति रखते थे यही यही विशेषता है भक्तों की एक भक्त अपने से भी अधिक किन प्रेम करता है भगवान से प्रेम करता है वो अपने सुख की चिंता नहीं करता वो किसको सुखी देखना चाहता है कृष्ण को देखना चाहता है यही है जितनी हमारी चेतना उन्नत होती है उतना व्यक्ति अपने सुख की चिंता नहीं करता उसको हमेशा किसके सुख की चिंता लगी रहती है कृष्ण के और क्योंकि वहां उसकी आसक्ति जाती है जैसे हम अपने जीवन में देखो आ, हम हमेशा बच्चों के सुख को देखते हैं हमेशा क्योंकि आसक्ति कहा है वहां है। उसी प्रकार से जो उन्नत चेतना का भक्त होता है उसकी कृष्ण में होती है जिसके कारण वो कृष्ण को सुखी देखना चाहता है इसके लिए वो कृष्ण के लिए कई प्रकार की सेवाएं करने के लिए तत्पर हो जाता है हु? और भगवान भी उसके साथ उसी अनुपात में क्या करते हैं आदान प्रदान करते हैं तो ऐसे भगवान के एक महान भक्त थे जिनका नाम था रघु ऐसे रघु थे वैसे ये भगवान राम के भक्त थे लेकिन ये जब जगन्नाथपुरी में आए तो ये रघु जो जगन्नाथ मंदिर है उसके बाहर मेन गेट के बाहर ही बैठा करते थे कृष्ण का निरंतर गुणगान किया करते थे बल्कि भक्त का ये क्योंकि भक्त की यह पहचान है महात्मा भक्त को क्या कहा गया है गीता में महात्मा महात्मानस्तु दैवी प्रकृति जो भगवान की दैवी प्रकृति है उसका आश्रय आश्रय में वो रहता है तो महात्मा की पहचान तो यह है लेकिन उसकी कार्यकला क्या है तो हमेशा हरिदास ठाकुर को सामने रखना चाहिए किसको सामने रखना चाहिए हरिदास ठाकुर हरिदास ठाकुर को झललादों के द्वारा हाँ, कोडे चाबूक आदि से मारा जा रहा था बाईस में और फिर भी क्यों मारा जा रहा था वो क्या कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे हरे कृष्ण जोर से है जोर से है बस उनका एक ही दोष था है कि वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहा था हाँ? हम हाँ चाबुक देखेंगे तभी माला छोड़ देंगे नहीं हमें हाँ चाबुक से मारे तो दूर बार कोई चाबुक लेके वहां से आ रहा कहीं अरे कुछ कोई माला ले लीजिए चाबुक के साथ आप जाइए लेकिन यह हरिदास को बाईस बाजारों में सोचो बाईस बड़े बड़े मार्केट्स में हजारों लोगों के बीच ले जाते थे चल मारते रहते थे फिर दूसरे मार्केट तीसरे मार्केट मानव आजकल एक मौन से लेकर दूसरे मौन में तीसरे में में आपको पीटा जा रहा है, लेकिन उनके में बदले की भावना नहीं आई हमारा हमेशा कोई छोटा सा हमारे अगेंस्ट कुछ कर दे, तो यहाँ बदले की आग भवक उड़ती है यहाँ ऐसा हृदय था भक्त का इसलिए तो भक्त होना इसलिए सुदर्लभा भागवता की लोके इस लोक में भगवान के भक्त प्राप्त करना इतना सुलभ नहीं है बहुत बहुत दुर्लभ बोला गया है सुदुर्लभ भागवत तो ऐसे भक्त बहुत हैं, तो हमने तो की है बनने के, हाँ, इसलिए सामने वैष्णव को इन आचार्यों को रखना चाहिए उनके बारे में पढ़ना चाहिए सुनना चाहिए तो हमारे अंदर वो डिटर्मिनेशन और आगे बढ़ने की प्रेरणा आ जाती है और हमारा बढ़ जाता है तो ऐसे हरिदास ठाकुर को जब मारा जा रहा था और चैतन्य महाप्रभु ने कहा हरे और चक्र लेके आ गए थे कहते मेरे भक्तों को मारा जा रहा है इनको चक्र से उड़ा देता हूं लेकिन वहां देखा यह हरिदास ठाकुर कह रहा है कि हे कृष्ण कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं हरिदास ठाकुर अपने लिए नहीं ऐसी स्थिति में किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं जो लोग मार रहे हैं उनके लिए मतलब भक्त का कितना विशाल है दया की कोई सीमा नहीं है तो ऐसे हरिदास ठाकुर कहते हैं कि हे कृष्ण ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं आप इन सबको क्या कर रहे क्षमा कर दीजिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि इसी कारण से हाँ हरिदास तुमने ऐसा निवेदन किया इसलिए उनके गर्दन क्या के के के से और फिर मैं तुम्हारे शरीर ऊपर ऐसे आपको लपेट के रहा और सारे कोड़े किसने खा लिए है चैतन्य महाप्रभु मैंने जब नवद्वीप में चैतन्य महाप्रभु ने अपना महाभाव प्रकाश लीला प्रकट किया था उस समय चेतन महाप्रभु ने एक बात बोली और चैतन्य महाप्रभु कहते कि हरिदास देखो तुम्हें विश्वास नहीं होगा शायद आओ देखो मेरे पीछे मेरे पेट को देखो चेतन महाप्रभु ने अपने पेट दिखाई तो देखा कि हा, हाँ वहां कोड़े मारे हुए इतने निशान थे तो ऐसे हरिदास ठाकुर जब ऐसी स्थिति होती थी उनकी हा, उनको मारा जा रहा था पीटा जा रहा था फिर भी वो क्या कहते है खंड खंड हैदी जाओ मोर प्राण तबु तना आमे छाड़ी हरि नाम कहते मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाए लेकिन आ, मैं अपने मुख से क्या नहीं छोड़ूंगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा जो हरे हरे तो ये वास्तव में धन जीवन में कई विपदाएं आएंगी हाँ ऐसे नहीं कि भक्त बनने के बाद कोई विपदाएं नहीं आएंगी कृष्ण ने एक गीता में नहीं कहा कि आप गीता पढ़ने के बाद सुखी हो जाओगे, कष्ट नहीं आएंगे ऐसा कुछ नहीं है बोला है सब कुछ आएगा आपके जीवन में हाँ पांडवों के जीवन में क्या कम कष्ट थे हाँ कितने बड़े भक्त थे पांडव लेकिन एक चीज आ जाती है और वो क्या है सहनशीलता क्या आ जाता है सहनशीलता हाँ फिर हमें महसूस नहीं होता है टॉलरेट करने की इतनी शक्ति आती है हाँ तो हम सब कुछ पार करने के लिए समर्थ हो जाते हैं कृष्ण के और चैतन्य महाप्रभु की कृपा से तो ऐसे जब हरिदास ठाकुर का ऐसा ही डिटर्मिनेशन या दृढ़ता थी तो इसलिए जो भक्त है वो ये दृढ़व्रता होता है तो ऐसे रघु थे जगन्नाथ के जो भक्त हैं जो उनके लिए एक दिन उन्होंने सोचा मैं माला बना के ले जाता हूँ उन्होंने माला बनाई फ्लावर्स की फूलों की और उसमें जो केला केले का पेड़ है उसका जो छाल है उसकी हम धागा उससे धागे बनाए और उसके अंदर फ्लावर गुथे और उसकी माला बनाए तो वो जगन्नाथ मंदिर में ले गए हो माला तो वहां के जो पुजारी थे वो कहे कि इस ये अलाउड नहीं है अशुद्ध हैं केले के के छाल जो धागे बनाकर माला बनाना उनको भगा दिया अपमानित किया और से से मंदिर बाहर बाहर वो आते हैं। रोते हुए हुए करते आकर भगवान को पुकारते रहते हैं तो उस समय भगवान को संध्या के समय में एक विशेष ड्रेस भगवान धारण करते हैं वेश जिसको कहते हैं बड़द श्रृंगार वेश तो ऐसा बड़ा श्रृंगार धारण कर रहे थे तो वहां भगवान कुछ भी अपने शरीर शरीर में स्वीकार नहीं नहीं कर रहे थे कुछ flowers, कुछ फ्लावर्स माला भी नहीं। फ्लावर लगाओ तो शरीर से गिर जाता था पूरे सारे पुजारी मिलके जगन्नाथ पर माला फ्लावर्स तुलसी लगाने का प्रयास कर रहे थे पिन लगा के तय कर रहे थे सब कुछ गिर रहा था सारे पुजारी रोने लगे कहते कि क्या हो गया तो तो तो लगा कुछ तो हमसे अपराध हुआ है है है है में क्या होता जब ऐसी स्थिति होती पुजारी पुजारी मेन मंदिर के अंदर सो जाते हैं हैं फिर भगवान उनको आदेश देते हैं। और फिर भगवान ने कहा कि आप लोगों ने जो इतना प्रेम के साथ आ? मेरे लिए लेके आया था पत्र पुष्पम फलम तोयम योम भक्त्या आ, तदा भक्ति तो तो। तो तो तो ने कहा भगवान ने कहा आपको जाके मेरा भक्त वहां रो रहा है उसने इतने प्रेम से मेरे लिए माला बनाई वो लेके और मुझे धारण करो तो सब उस रघु नाम के भक्त को ढूंढने के लिए गए और उनको लेकर आते हैं और वो माला को भी लेकर आते जगन्नाथ धारण करके हर्षित हो जाते हैं आनंदित हो जाते हैं भगवान और तब से पूरे जगन्नाथपुरी में फैल गया कि ये रघु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है ये जगन्नाथ के बहुत प्रिय भक्त है तो ऐसे रघु से भगवान बहुत प्रेम करते थे इवन वो रघु बीमार भी हो गए एक दिन जिनको उठा जा रहा था मल्ल भगवान जगन्नाथ एक बालक का रूप धारण करके उनकी सेवा करते हैं रघु देखता है है कि ये बालक आता से से जो मेरे कुटिया में आने मात्र से कस्तुरी और चंदन का सुगंध सब जगह फैल जाता है तो रघु समझ गया कि ये बालक कौन है जगन्नाथ जी हैं वो कहते हैं कि हे है प्रभु आप क्यों आते हो मेरी सेवा करने के लिए भगवान कहते हैं मुझे अपने भक्तों की सेवा करने में बहुत अधिक आनंद अनुभव होता है और जैसे ऐसी मिलती है मुझे भक्त की सेवा करने की, इसको नहीं हूं। मैं तो करने के तो तो मैं मैं नहीं बल्कि इच्छा से तुम्हें ठीक कर सकता हूँ लेकिन मुझे सेवा का मौका नहीं मिलेगा तो ऐसी वो भगवान अपने भक्तों की सेवा करते थे और उनसे इतना अधिक प्रेम रखते थे कि मानो मित्रवत तो कहने का तात्पर्य है हम संसारिक संबंध तो बनाते रहते हैं और उनको बढ़ाते रहते हैं लेकिन संबंध जो हमारा शाश्वत संबंध है वो किसके साथ है कृष्ण के साथ है क्योंकि हम उनके अभिन्न अंश है ममे जीवा जीवा सनातना सनातन ना तो आदि नंत इससे हम कृष्ण से इतना घनिष्ठता से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी हम उनसे अलग हो रहे हैं उनसे अलग है तो ऐसे भगवान के हम अभिन्न अंश हैं, तो भगवान चाहते हैं हाँ कि हम उनके साथ संबंध बनाए इसलिए तो कृष्ण चाहते हैं दाश भावना में सत्य भावना में ऐसा भावों में व्यक्ति उनसे संबंध स्थापित कर सकता है तो ऐसे भगवान ये जो रघु था उनसे मित्रवत आचरण करते थे क्योंकि संबंधों में जब आदान प्रदान होता है तभी व्यक्ति को सुख अनुभव होता है नहीं जब हम केवल संबंध है सोचो नहीं, नहीं शादी हो हो गई और चलो संबंध स्थापित गया लेकिन पत्नी कुछ सेवाएं करेगी पति के तो कुछ आनंद आएगा नहीं ना सेवा से क्या है वो ऑफिस तो से आ रहा है और ये एक जगह बैठी है सोफा पर और वो बेचारा कि जाओ हाँ, कुकिंग करो हाँ, फ्रीज में से खाते रहो या फिर यदि ऐसा हो तो आनंद है उसमें नहीं तो दोनों एक दूसरे की सेवा करेंगे तो क्या है आनंद की वृद्धि होती है तो उसी प्रकार से भगवान के साथ जब हम सेवा करते उनकी तो उससे आदान प्रदान होता है और उस सेवा में हम आनंद अनुभव करते सुख अनुभव करते हैं और वो सुख इस भौतिक जगत का सुख नहीं है वो शाश्वत सुख है हाँ, आत्मा को भी आनंदित कर देता है, तो इसलिए ऐसे जो भगवान है वो अत्यधिक आनंदित रहते हैं हमसे संबंध बनाने के लिए लेकिन हमने दीवार बीच में खड़े किए नहीं भगवान हमें आपके साथ संबंध नहीं बनाना है तो ऐसे रघु जब भगवान के साथ मित्र वो गया तो एक दिन जगन्नाथ जी उनको वो बोलते हैं कहते हैं रघु मुझे कटहल खाना है क्या खाना है कटहल की सब्जी खाए आप सबने कटहल खाना है वो कहते अच्छा अभी मंगा दो तो आपके लिए कटहल कहते नहीं ऐसे नहीं ये वृंदावन में था, था ना तो वहां यशोदानंद के घर में बहुत दूध दही मक्खन सब कुछ वह करता था लेकिन फिर भी वहां आनंद आता नहीं था जो आनंद दूसरे के घर में जाके चोरी करके खाने में है वो ये लोग भोग लगाते उसपे इतना आनंद नहीं है मेरे घर में गवे फिर भी मैं हमेशा दौड़ता था बाहर, आ? क्यों? क्योंकि उसमें अत्यधिक आनंद है रघु को कहते हैं कि रघु इसमें आनंद नहीं है कि तुम जाओगे और फिर तोड़ के ले आओगे या हम हम दोनों चलते कुछ एडवेंचुर आज हाँ कभी कभी हम हाँ रूटीन लाइफ से बोर होते हैं ना तो रहे चलो कहाँ तो चलते हैं हा? तो वैसे ही जगन्नाथ जी निकल पड़े उनकी कुछ कमी नहीं है जगन्नाथ मंदिर में भगवान को कितने साढ़े चार सौ से अधिक व्यंजन भोग लगते हैं कितने साढ़े चार सौ से अधिक जो भगवान खाते हैं बल्कि हमेशा एक व्यंजन ऐड होते जाता है आ, मैं जब वहां जाता तो जरूर बुंदी का लड्डू खा के आता हूँ कौन सा लड्डू क्यों क्योंकि वो हनुमान का प्रिय है वहां।, क्योंकि वहां क्या हुआ था भगवान तो इनके समंदर के दामाद है ना जगन्नाथ जी उनके ससुर है ये समंदर क्योंकि उनकी कन्या कौन है लक्ष्मी देवी आज भी जगन्नाथपुरी में जाओगे तो वहां वो मंदिर भी है जगन्नाथ जी का ससुर ऐसे लिखा है वो गवर्नमेंट टूरिज्म टूरिज्म जो है, उन्होंने बड़ा बोर्ड लगाया है और उसमें लिखा है जगन्नाथ जी का ससुरालेव और जिसमें ये, है, और ये सब है और सारे लोग जाते हैं उनका दर्शन सी बीच पर है वो मंदिर बहुत पुरातन है तो ऐसे भगवान जगन्नाथ जी जो पुरी में है तो ये जो समंदर क्या करता था बीच बीच में पूरा अंदर आ जाता था मंदिर के पास जो लोग रहे, रहे कुटिया घर सब डुबा देता था तो सब लोग एक दिन कहते जगन्नाथ जी क्या लगा के रखा है आपका ससुर है पूरा अंदर घुस जाता है पूरी में अरे पूरा जलमय कर देता है सब वातावरण आप कंट्रोल करो कुछ जगन्नाथ जी उसको पता ये जगन्नाथ ने बोला भी फिर भी उसको सुनाई नहीं दिया फिर से दो तीन दिन शांत रहा फिर से आ गया तो जगन्नाथ कहते अभी किसी की ड्यूटी लगाता हूं वहां, समंदर की किनारे में, में, में तो हनुमान जी को किसको हनुमान जी को पुकारा भगवान के सेवक है मैं कल भी कह रहा था कि जिसको सेवक बनना है उसको ये दो भक्तों को से प्रेम करना होगा एक हनुमान जी और दूसरे गरुड़ी हाँ, ये बैठते तो हम हमें कुछ बु, बु, पुकारे कोई प्रभु तो स्लो, स्लो जी सेवा यहाँ गरुड़ और हनुमान जी हम तो पालथी मार के बैठते हैं ना और कई बार तो ऐसे लेट लेते रहते हैं सेवा का समय आता है तो, तो यह हनुमान जी और गरुड़ जी ऐसे बैठते मानो अभी वो जंप मारने के लिए तैयार है भगवान की डिजायर जैसे होती बोला भी नहीं अभी भगवान राम या कृष्ण ने तुरंत दौड़ने के लिए तैयार होते हैं तो ऐसे हनुमान को जब बुलाया गा लेकर आ गए, हाँ गदा देखने मात्र से व्यक्ति शांत समंदर के वहां ऐसे खड़े हो गए हाँ क्योंकि पहले समंदर को पता था ब्रिज बनाया था इन लोगों ने हाँ तो खड़े हो गए उनको पार भी किया था हनुमान ने खड़े हो गए हनुमान जी वहां और खड़े हो गए तो अभी जगन्नाथपुर में पूरे शांतता थी शांति बिल्कुल था कि अभी ये समंदर नहीं आ रहा था सब अच्छा हो रहा था लेकिन ऐसे कई दिन बीते एक दिन समस्या आके खड़ी हो गई हाँ क्योंकि प्रसाद ऐसी चीज है जो सबको आकर्षित करते न है है अभी क्लास क्लास चल रहा है, शुरू हो गया <laughs> हमें अनुभव तो हम क्या करते सबसे पहले हैं आन, चलो बाद में भी होता है तो हो था तो बाद में होता तो ये हनुमान जी और हनुमान जी जब वहां थे तो हनुमान जी वो जगन्नाथ जी का प्रसाद तो खाते रहते थे लेकिन उनको नॉर्थ थे ना तो उनको ये चावल बड़ा मुश्किल होता था हनुमान जी कब तक जगन्नाथ जी का चावल प्रसाद खाएंगे तो एक रात्रि में वो फिर से सब चिल्लाये जगन्नाथ के पास जाकर कहते कि ये हनुमान जी को खड़ा किया था मैंने कहा चला गया तो देखा हनुमान जी अयोध्या चले गए थे लड्डू खाने के लिए बूंदी का लड्डू क्योंकि जगन्नाथपुरी में उस समय बूंदी का लड्डू नहीं था तो ये हनुमान जी लड्डू खाने के लिए कहते नहीं लड्डू बूंदी का लड्डू खाने वहां पहुंच गया अयोध्या में लड्डू खाते रहे यहां समंदर आ गए तो जगन्नाथ ने कहा देखो ये हनुमान ऐसे रहेगा नहीं यहां मेरे जो प्रसाद है ना उसमें क्या ऐड करो और बूंदी लड्डू तो अभी भी आप जगन्नाथपुरी जाते तो आपको क्या दिखाई देता वहां बुंदी का लड्डू देख के सब हनुमान जी की को करते हैं। तो तब से वो है और फिर देखा कि ये लड्डू भी ठीक है लेकिन गायब हो सकता है तो उनको क्या किया चेन्स सलाखों से चेन से बांध दिया तो आज भी जाते तो वह उनका नाम है बेड़ी हनुमान भगवान है मैं भी रिसेंटली गया था उनका दर्शन करने के लिए तो बिल्कुल बंधे हुए हैं तो इस प्रकार से प्रशात तो हरे को करता है तो ये जो रघु भगवान जगन्नाथ रघु को लेकर निकल पड़े रात्रि में गए तो जो राजा थे गजपति जगन्नाथपुरी के उनका जो गार्डन था बगीचा उसमें बड़े बड़े कटहल के पेड़ थे और सारे कटहल ऐसे पक गए थे अब पके हुए कटहलों की इतनी सुगंध आती है तो जैसे ही गए और वहा क्या हो गया भगवान के कौन चढ़ेगा ऊपर जगन्नाथ कहते देखो मैं कैसे चढ़ूंगा हाथ नहीं है पाव नहीं है ना नीचे का कटहल ले सकते थे लेकिन इनको विशेष लीला करनी थी रघु को पूरा ऊपर पेड़ के ऊपर चढ़ाया और रघु को कहा जो बड़ा कटहल हो पका हुआ हो जो सुगंध उसकी हो ऐसे को को तोड़ो और नीचे मुझे आवाज देकर छोड़ देना उस को। मैं उसको तो पकड़ सेफली हाँ फिर हम हाँ दोनों एक साथ करेंगे तो रघु तो बड़ा आनंदित हो रहा था रघु बेचारा चढ़ गया ये महान भक्त है सोचो पूरे पूरी उनको आदर सम्मान करता था तो वो ऊपर चढ़े रात्रि मध्य रात्रि के समय में कटहल को तोड़ा और तोड़कर उन्होंने नीचे जैसे डाला जगन्नाथ जी वहां से गायब जैसे गिरा इतनी जोर से आवाज हो गई के टुकड़े-टुकड़े हो गए फैल गया जो सिक्योरिटी वो दौड़ते हुए आए उन्होंने देखा कि अरे इसका काम है राजा के गार्डन में कटहल की चोरी करने कौन आ गया देखा कि ये वैसे देखा तो ऊपर देखा तो ये प्रभु जी है हाँ ये शुद्ध भक्त है मानो तो कोई टेंपल प्रेसिडेंट है या कोई हमारे इसमान के सन्यासी और आप रात्रि में देखोगे वो कटहल के पेड़ पे चढ़े हैं तो आप क्या महाराज आपको कटहल चाहे तो हमें बता देते आपको खिलाते हम अच्छे से चोरी करने का तो क्या काम है अभी एक रघु अटक गए देखा गार्ड्स नीचे हैं वो कह रहे है आप नीचे आओ अभी रघु आए नहीं रहते नीचे आए तो बताए तो क्या बताए भगवान ने उनको ऐसी कंडीशन में में डाल दिया था तो फिर राजा राजा राजा को बुलाया जाता है जा आता है देखता है है मतलब आता देखता तो शुद्ध रात्रि कटहल के के पेड़ ऊपर करने राजा कहता है, प्रभु प्रभु जी आपको यदि कटहल चाहिए था तो बस मुझे आज्ञा कर देते पूरा पुरी आपको जानता है सारा जगन्नाथ पूरी आपकी सेवा में आ, प्रयास करता है आपकी सेवा स्वीकार करने का बता दे वो, वो आ जाते हैं कहते हैं, मुझे नहीं चाहिए था किसको चाहिए था ये जगन्नाथ जी को चाहिए था उनके रघुदास अत्यधिक आनंद अनुभव करते थे तो इतनी मित्रता की एक बार जब रथ यात्रा शुरू हो गई रथ यात्रा का दिन था और रथ वहां से निकल ही नहीं रहा था तो उस समय ब्रिटिशर्स थे तो ब्रिटिशर ऑफिस ये जो अंग्रेज ऑफिसर वो देखता है उसने हाथी घोड़े सब लगाए रथ को खींचने के लिए खींचा नहीं जा रहा था तो उस समय सोचते कैसे ये जगन्नाथ जी जाएंगे तो ये रघु वहां थे हाँ रघुदास आगे भगवान के रथ के आगे अंग्रेज ऑफिसर कहता है कि ये भगवान हिल नहीं रहे हैं हापी कुछ करो ना मैं तो हाथी घोड़े सब लगाए लेकिन रथ हिल नहीं रहा है क्योंकि भगवान जब निकलते हैं अपनी मर्जी से निकलते हैं ना अपनी इच्छा से रथ यात्रा तो जगन्नाथ के, उपर, रत, के, रत के जाता है और कान में कुछ बोल के आ जाते हैं से नीचे आते तो उसी समय क्या होता है रथ निकलने लगता है इस प्रकार तो से भगवान अपने भक्तों के साथ बहुत ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं हाँ अब जो प्रेम हम अपने जीवन में हमेशा चाह करते हैं तो इसलिए ये जो जीवात्मा है उसको केवल एक ही चीज की भूख है या प्यास है और वो क्या है प्रेम की प्यास और वो प्रेम इसलिए वो भगवान ही प्रदान कर सकते हैं जिनके प्रति प्रेम की भावनाएं हमारी प्यास है तो ऐसे प्रेम की अनुकंपा या प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब हम अपने जीवन में दो चीजें करेंगे साधु संघ कृष्ण नाम है, संसार है। आ, कहते है, और कृष्ण नाम ये दोनों में हमें डूबना है तो क्या होगा फिर भगवत प्रेम हमारे लिए आसानी से इजी हो जाएगा क्योंकि भक्तों का संग होगा तो उसमें क्या होगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत बड़ी योजना दी है बहुत कृपा की है उन्होंने भक्तों का सन दिया है इसको आंदोलन दिया है या दूर दूर देश में आते हैं तभी भी भक्तों का सन है तो प्रभुपाद के हम सदे पर उन्हीं रहने चाहिए और उनके आंदोलन में कृष्ण को सेवा करने का प्रयास करना चाहिए भक्तों के संग में बने रहकर सदैव भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि को श्रवण कीर्तन करते रहना चाहिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम, राम हरे हरे कृष्णा तो मैं आप सबका धन्यवाद प्रदान देता हूँ कि श्रवण किया तो मैं जगन्नाथ के बारे में इसलिए भी बोल रहा था जानबूझकर आप सोचेंगे तो जगन्नाथ जी कहा से बीच में आ गए जगन्नाथ बुक लॉन्च किया था हाँ तो ये विशेष जगन्नाथ से संबंधित हर चीज कोई भी जो आस्पेक्ट है वो इसमें है और लोकनाथ महाराज ने इसका फॉरवर्ड लिखा है तो लोकनाथ महाराज कहते हैं इसको पढ़ने के बाद कि मैंने अपने जीवन में कई ग्रंथ पढ़े जगन्नाथ के बारे में लेकिन ये जो बुक है सारे ग्रंथों का क्या है बाप है ऐसा उन्होंने बोला ये सब बोले लोकनाथ महाराज ने भक्ति पुरुषोत्तम तो महाराज आदि सभी ने बहुत प्रशंसा की है ये विशेष हमारा प्रयास है हरे कृष्णा